महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व सप्तविशोध्याय युधिष्ठिर आदि का ऋषियों के आश्रम में देखना कलस आदि बांटना और धृतराष्ट्र के पास आकर बैठना उन सबके पास अन्यन्या ऋषियों सहित महर्षि व्यास का आगमन व सम्पायन वाच तथस्तुराज आश्रम में पुण्यकर्मणाम क्षत्र सम्पन्ना सावरी वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर उस आश्रम पर निवास करने वाले इन समस्त पुण्यकर्मा मनुष्यों की नक्षत्र मालाओं से सुशोभित वह मंगलमय रात्रि सकुशल व्यतीत हुई ततस्तः कथाशासा धर्म लक्षण विचित्र पद संचारा नाना श्रुतिरन्विता उस उन लोगों में विचित्र पदों और नाना श्रुतियों से युक्त धर्म और अर्थ संबंधी चर्चाएं होती रही पांडवाधरण स्त उत्सृज तो महाराणी शयनाडी नरेस्वर पांडव लोग बहुमूल्य सैयाओं को छोड़कर अपनी माता के चारों ओर धरती पर ही सोए थे यदा रो भवद्राजा धित राष्ट्रो तदावीस्ते नि तदा, तदा। महामन राजा धित्राट ने जिस वस्तु का आहार किया था उसी वस्तु का आहार उस रात में उन नरवीर पाण्डवों ने भी किया था व्यतीतायां तो सर्व्यात पौर्वाक्रिय भ्रातृ सहित राजा दशाश्रम मंडल शांता पुरपरिवार धृतराष्ट्र रात बीत जाने पर पूर्वान्हकालिक नैतिक नियम पूरे करके राजा युधिष्ठ ने धृतराष्ट्र के आज्ञा ले भाइयों अंतपुर के स्त्रियों सेवकों और पुरोहितों के साथ सुखपूर्वक भिन्न भिन्न स्थानों में घूम फिर मुनियों के आश्रम में देखे ददर्श तत्म्वलित पावका से मुनि हुपस्थिता पुष्प निखर राज्य धूमोदमेरपी ब्राह्मण वपुषा युक्ता युक्ता मुनिगण उन्होंने देखा वहाँ आश्रमों में यज्ञ की वेदियाँ बनी हैं जिन पर अग्निदेव प्रज्जवलित हो रहे हैं मुनि लोग स्नान करके उन वेदियों के पास बैठे हैं और अग्नि में आहुति दे रहे हैं वन के फूलों और घृत की आहुति से उठे हुए धूमों से भी उन वेदियों की शोभा हो रही है वहां निरंतर वेद ध्वनि होने के कारण मानव वे वेदियाँ वेद में शरीर से संयुक्त जान पड़ती थी मुनियों के समुदाय सदा उनसे संपर्क बनाए रखते थे मृगयूथरनुद्विग्न तत्र तत्र तत्रित असंकित पक्षिगण प्रगीत प्रभो प्रभो उन आश्रमों में जहां तहां मृगों के झुंड निर्भय एवं शांत चित्त होकर आराम से बैठे थे पक्षियों के समुदाय निःशंक होकर उच्च स्वर से कलरव करते थे केकाभिर्नीलकणा दात्यूहना चूजित कोकिलाना गुहरव सुखे सुहृति मनोहर राधी घोष कन्वचिदृत क्वचे फलमूल सहारे महद्भिश्चोपोभ मोरों के मधुर के कारो दात्युह नामक पक्षियों के कलकुंजन और कोयलों की कुहूकुहू ध्वनि हो रही थी उनके शब्द बड़े ही सुखद तथा कानों और मन को हर लेने वाले थे कहीं कहीं स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का गंभीर घोष गूंज रहा था और इन सब सबके कारण उन आश्रमों की शोभा बहुत बढ़ गई थी एवं वह आश्रम फल मूल का आहार करने वाले महापुरुषों से सुशोभित हो रहा था ततस राजा तत स राजा प्रदत मुकाशा का वो दुमानपी अजना प्रवेणी शुकस्रुव च महीपति कमंडलूस्थीस्ठराणी चारत भाजना चौहानी चा पात्रीश्च विधानृप पा, यदक्षति चान्यद विभाजनम राजन उत्समें राजा युधिष्ठि ने तपस्वियों के लिए लाए हुए सोने और तांबे की कलश मृग चर्म कम्बल श्रुख श्रुआ कमंडलु बटलोई कड़ाही लोहे के बने हुए पात्र तथा और भी भाति-भाति के बर्तन बाँटे जो जितना और जो जो बर्तन चाहता था उसको उतना ही और नहीं भरतन, वही बर्तन दिया जाता था दूसरा भी आवश्यक पात्र दे दिया जाता था एवं सराजा धर्मात्मा परित्याश्रमंडलम वसुविरांड तुणराजान महीपति इस प्रकार धर्मात्मा राजा पृथ्वीपति युदिषिर्श्रमों में घूम घूम कर वह सारा धन बाँटने के पश्चात् धृतराष्ट्र के आश्रम पर लौट आए कृताक राज धृतराष्ट्रमीपतिम ददर्शा सीनम व्यग्रह गाँधारी सहित तदा मातरम चाभितम शिष्यवत् प्रणताम स्थितम कुंतिम ददर्थ धर्मात्मा शिष्टाचार समन्वितम वहां आकर उन्होंने देखा कि राजा धित्राट नित्य कर्म करके गांधारी के साथ शांत भाव से बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ी ही दूर पर शिष्टाचार का पालन करने वाली माता कुंती शिष्या की भांति विनीत भाव से खड़ी है राजानम स तमभ्यर्च राजनाम संस्राव्यत्म निषेदेज्ञा वृश्यावेशधिष्ठिर ने अपना नाम सुनाकर राजा धृत्राष्ट्र का प्रणाम पूर्वक पूजन किया और बैठो यह आज्ञा मिलने पर वे कुके आसन पर बैठ गए भीमसेनादस्तः पांडवा भरतर्षभ अभिवाद्योपह्य निषेधो पर्थिवाजया पर श्रेष्ठ भीमसेन आदि पांडव भी राजा के चरण छूकर प्रणाम करने के पश्चात उनके आज्ञा से बैठ गए सतई परिवृतो राजा सुषभेहती व कौरव बिभ्रद्राह्मी श्रिय दीप्ताम देव उनसे घिरे हुए कुंशी राजा धित्राट वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे उज्ज्वल ब्रह्म तेज धारण करने वाले बृहस्पति देवताओं से घिरे हुए सुशोभित होते हैं तथा सत्यूप्रभृतक्षेत्र वे सब लोग इस प्रकार बैठे ही थे कि कुरुक्षेत्र निवासी सत्यूप आदि महर्षि वहाँ आ पहुँचे व्यास भगवान विप्रो देवर्षि गणसे महातेजा दर्शिया से सेवित महाते जत्वी विप्रवर भगवान ने भी उस समय कु राजा धित्राष्ट्र पराक्रमी कुंती कुमार युद्धि तथा भीमसेन आदि ने उठकर समागत महर्षियों को प्रणाम किया समागत स्तो व्यास सत्यूपादिभिर्भतः धृतराश्रम पारम आसता मेंसत तन्नंतर सत्यूप आदि से घिरे हुए नवागत महर्षि व्यास राजा धृत्राश्र से बोले बैठ जाओ वरम तो बिष्टर कौश्यम कृष्णाजुनकुशोत्तर प्रतिपेदा व्यास तदर्थम उपकल्पितम् इसके बाद व्याजी स्वयं एक सुंदर कुशासन पर जो काले मृगचर्म से आच्छादित था उन्हीं के लिए बिछाया गया था विराजमान हुए तेज सर्व द्वजश्रेष्ठा विष्टरेशभ्यनुता दुर्पुजस फिर व्यास जी की आज्ञा से अन्य सब महातेजस्वी श्रेष्ठ द्विजगण चारों ओर बिछे हुए कुशासनों पर बैठ गए इत महाते आश्रम वासिकमढ़ि आश्रम वास परमढ़ि व्यासागमन ही सप्तविंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में व्यास का आगमन विषयक सत्ताईसवां अध्याय पूरा हुआ